भारतीय दर्शन प्रथम परिच्छेद भारतीय दर्शन का स्वरूप भारतवर्ष की भौगोलिक परिस्थिति इसका नाते शिष्टोष्ण जलवायु घने छायादार जंगलों का आधिक्य अनेक प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ की नदी मातृिक और देवमात्रिक उपजाऊ भूमि कंदमूल एवं फल फूलों तथा सुस्वादी खाद्य पदार्थों का स्वल्प ही परिश्रम से पर्याप्त मात्रा में मिल जाना आदि भारतवर्ष की विशेष परिस्थिति ने यहाँ के रहने वालों को अनादिकाल से शांत और गंभीर बना रखा है इन्हीं कारणों से ये लोग अपनी समस्त मानसिक शक्तियों को जीवन तथा विश्व की गहन और उलझी हुई समस्याओं को मृत्यु के रहस्य को मरने के बाद जीवात्मा की बातों को दैवी शक्ति को तथा आध्यात्मिक तत्वों को समझने और अज्ञानियों को समझाने में लगा सकें यही कारण हो सकते हैं जिनसे भारतीयों का प्रत्येक कार्य अलौकिक तथा आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण है मनुष्य के जीवन के नियमानुकूल कार्य तथा दर्शन शास्त्रों में सिद्धांत रूप में कहे गए आधिभौतिक आधिदैविक तथा आध्यात्मिक तत्व परस्पर इस प्रकार ओतप्रोत हैं कि एक दूसरे के कभी भी पृथक नहीं हो सकते इन दोनों में अभिनाभाव संबंध है जीवन का सादापन उच्च विचार में प्रेम अंतकरण की प्रशांत भावना सत्य प्रियता संसार को पारिमार्थिक दृष्टि से मिथ्या समझना दैवी शक्ति में श्रद्धा भक्ति और आत्मसमर्पण जीवन की उलझनों को सुधारने में तत्परता परम सुख तथा आनंद की प्राप्ति के लिए पूर्ण उत्सुकता और अदम्य उत्साह आदि गुण साधारण रूप से प्रत्येक भारतीय के विभिन्न कार्यों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पाए जाते हैं जीवन की झंझटों से बचकर सत्य और असत्य श्रेयस और प्रेयस निश्रेयस और अभ्युदय प्रिय और अप्रिय चेतन और जड़ सुख और दुख आदि तत्वों के रहस्य को समझने के लिए सृष्ट के आरंभ से ही भारतीय अपने जीवन की समस्त शक्तियों को लगाते चले आ रहे हैं इसके लिए वेद से लेकर आज तक के सभी साहित्य साक्षी हैं इसलिए भारतवर्ष की पुण्य भूमि में अनादि काल से ही आध्यात्मिक चिंतन की दर्शन की विचारधारा बहती चली आ रही है यह कहना अनुपयुक्त न होगा